इस भूतल पर वह नारायण ग्रह के नाम से प्रसिद्ध है वहाँ सत्युग में भगवान जनार्दन के नाम से प्रसिद्ध होते हैं तेता में उनका नाम मधुसूदन होता है द्वापर में उन्हें पुण्डी काक्ष कहते हैं और कलिग में नारायण कहलाते हैं इस प्रकार चारों युगो में श्री विष्णु धर्म की स्थापना करके उस स्थान पर आते हैं ಜೋಶಿ ನಿಹಾರ ನಾರಾಯಣ ದೇವ ಕರ್ಶನಿ ಧಾಮಿ ಉತ್ತಮ ಕುಬೇರ ನಗರ ಹಗ್ಟೀಶ್ವರ ಲೀ ಹ ಕುಬೇರ ಪೂರ್ವ ದಿಶಾ ಮೇ ಬಾಲಕೇಶ್ವರ ಹಿಶಾ ಮೇ ಅಂಬಿಕಾ ಸ್ಥಾನ ಹುಂ ಮೇ ಸ್ನಾನುಮತ್ಯಾ ನಾಶ ಹಾತೇಶ್ವರ ಅಂಬಿಕಾ ಕುಬೇರ ನಗರ ಮೇ ಸಣೆ ತೀರ್ಥ ಓರ ಶಿವಲಂಗ ಮನುಷ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಏಕ್ತೀಾ ನದಿ ತಟೇಶ್ವರ ಹಿಂಗ ದರ್ಶನ ಏಮತಿಯ ನಷ್ಟೀ ಪೂರ್ವ ಕಾಲ ಮೇ आपस्तम नाम के एक श्रेष्ठ महर्षि हो गयी वे प्रभा क्षेत्र में जाकर देवका नदी के जल के भीतर रहने लगे और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए कास्ट की भांति स्थित हो गए तदंतर एक समय मछलियों से जीव का चलाने वाले धीवर वहां आ गए उन्होंने वहाँ एक महाजाल बिछा उसे बलपूर्वक बाहर की ओर खींचा जाल के साथ आप खींचे आए तपस्या से उन उनह को देखकर सब केवल उठे और चरणों में मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम करके बोले वह हमने अनजाने में यह पाप कर डाला है आप कृपा करके हमें क्षमा करें और इस समय आपका जो प्रिय कार्य हो उसे करने के लिए आगे दीजिए मुने ने देखा अज्ञान वहा बहुत बड़ा संघार किया तथा वे बड़े भारी शमासीन थे उन्होंने दुखी होकर कहा यद्य ज्ञानियों का भी चित्र केवल अपने ही लाभ में रत है ज्ञानी भी यदि स्वरथा सर्वथा आश्रय लेकर ही ध्यान करते हैं इस संसार के दुखातूर प्राणी सुख ಸಂಸಾರಕ್ಕೆ ದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಖ दुख ಜೊತೆ ಮನುಷ್ಯ उसे ದೊ ನಾತ पापी से भी पापी कहते हैं ಕೌಸ ಉಪಾಯಿ ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ಮೇ ಪ್ರೆ ದುಷ್ಕರ್ಮ ಸರ್ಮೋ ಕಲ್ ಸಂಸಾರೀನ ದುಖಿ ಅಂಗ ಅನಾಥ ತೋಗಿ ಮನುಷ್ಯ ಕಿಸ ಮೇರೆ ವಿಚಾರ राक्षस है जो समर्थ होकर भी प्राण संकट में पड़े हुए भय विहीन की रक्षा नहीं करता वह पाप भोगता है अतः मैं इन दिन दुखी को छोड़कर एक पंग भी नहीं जाऊंगा फिर स्वर्गलोक की बात तो क्या है महसी की बात सुनकर वे मल्लाह बहुत घबराए उन्होंने वहाँ का सब वृतान्त राजा नाभा जाकर कहा नाभा यह समाचार सुनकर ब्रह्मानंदन अपी को देखने के लिए तुरंत वहाँ आए उनके साथ मंत्री और पुरोहित भी थे उन देवकल्प मुनिका भली भाती पूजन करके राजा ने कहा भगवान बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूँ आपस तम्ब जी ने कहा ये दुख ऐसी जीविका चलाने वाले केवट केवट मुझको और इन जल जन जंतुओं को जल से निकालने के कारण बड़े भारी परिश्रम से थक गए हैं इनके परिश्रम को जो उचित मूल्य समझो वह दे दो नाभार बोले भगवान मैं निषादों को इनके परिश्रम का मूल्य एक लाख स्वर्ण का मुद्र का दूंगा ಯ ಉಚಿತ ಮಲ್ಯ ನಾ ಹೋಗ आपस्त ने बहुत ही विनम्रभाव से कहा राजन मैं एक करोड़ या इससे अधिक मूल्य में बेचने योग्य नहीं हूं मेरे योग्य दो, जाओ, के साथ कर बोले, मेरा आधा या को दे दिया जाए, मैं इसे ठीक समझता ಮೇರೆ ಯೋಗ್ಯೂಲ್ ಸಮ ರಾಯ ಮೋಬಾರ ತುಮಹಾರ ಸಮೂಚ ರಾಜ್ಯೆರೆ ಯೋಗ್ಯ ನೀ ಮೇರೆ ಯೋಗ್ಯ ಮೂಲ್ ಸಮ ವಿಚಾರ सुनकर राजा नाभाग अपने मंत्री और के साथ दुख से हो चिंतित गए इस समय ವಚನ ರಾಜ ಚಿಂತ ಸಮಯ ಮಹಾತಪಸ್ ಆಯಾ ನಾಭಾಗೋಲೆ ಮತ ಮೈ ಮುನಿ ಕೊಟ್ಟ ನಾಭಾಗೋಲೆ ಮಹಾಭಾಗ ಇಲ್ತಾಯ ಕುಟುಂಬ ಎಂಧವ ತಾಧವೋ ಸಹಿತ ಸೇವಕೋಕ್ಕೆ ಇಪ ಸಗ್ರೆ ಚರಾಚರ ಪ್ರಾಣಿ ಸಹಿತ ತೀನೋ ಲೋಕೋ ಕಸ್ಮೇ ನೋಮದ ಜೀವನ ತುಮೋ ಸ್ತುತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭೀ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೆ ಓರ ಗಿವ್ಯ ಹೋತೆ ಅಥ್ ಇ ಮೋಲ್ ರಾಜ पोहितों सहित बहुत प्रसन्न हुए और मुनी से बोले भगवान उठिए अब मैंने आपको खरीद लिया है मुनि यह गो ही आपका योग्यतम राजन लो अब मैं अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक उठता हूँ अब बार तुमने ठीक मूल्य पर मुझे खरीदा है मैं गो ऐसी भरकर परम पवित्र मूल्य दूसरा कुछ नहीं देखता गो की परिक्रमा तथा पूजा चाहिए, वे मंगल निकेतन है, है, जी ने इन की की ಪೂಜಾ ನಿಕೇತನ ಬ್ರಹ್ಮ ಜೀವನ ಸೃಷ್ಟಿ ಗ್ರಹ ತೇವತಾ ಮಂದಿರ ಭೀ ಜ ಗೋಬರ್ ಶುದ್ಧ ಹತ್ತೆ ಗುರು ಬರಸರ ಪ್ರಾಣಿ ಹೋ ಕೂತ್ರ ಗೋಬರ ದೂರ ದಹಿ ಗೆ ಪಾಚೋ ಪವಿತ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜಗತ್ತೆ मंत्र का सदा जब करना चाहिए गोए मेरे आगे रहे गोए सदा मेरे पीछे भी रहे गोए मेरे हृदय में रहे मैं सदा गोए के बीच में रहू इस प्रकार इस प्रकार वह सब पापों से मुक्त कर देती है जो मनुष्य पवित्र एवं जितेंद्र होकर इस विशुद्ध मंत्र का जग करता वह सब पापो ऐसी निश्चय मुक्त हो जाता है स्वर्ग लोक में जाता है प्रतिदिन गो को भक्ति पूर्वक ग्रास समर्पित करना चाहिए जो उन्हें ग्रास के बिना स्वय भोजन करता वह दुर्गति को प्राप्त होता है जो प्रतिदिन गोवराज देता है वह उतने से ही अग्निहोत्र पितृ तर्पण और देव पूजन सब कुछ कर लेता है देने का मंत्र इस प्रकार है संपूर्ण जगत के लिए पूजनीय सारे देवी भगवान विष्णु के गोलोक धाम में स्थित है मैंने यह सब अन्न उनकी सेवा में समर्पित कर दिया है मेरे लिए इस आहार को वे विन करें गो की की करने से, से, और खुजलाने से, तथा ಗೋಪುತ್ರ ಬಹಳ ರಕ್ಷಾ ಗೋ ಕೇನೆ ಓಜಲ ಪೀಡಿತ ರಕ್ಷಾ में ಸ್ವರ್ಗ ರೂಪ ಮೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಆ ತೀನೋ ಕಾಲೋ ಮೇಥಿ ಬೀ ಹೇ ದೇವತಾ ದೂಧ ಘಿ ಎ ಅಮೃತ ಕದಾ ರಕ್ಷಾಕಿ ಹ उनका दान करना चाहिए उनकी चाहिए उनकी पूजा करनी स्वर्ग में के के लिए शीर गए हैं इस ಇಲ್ಲಿ ದಾನ सुनकर ಪೂಜಾ ಚಾ ಸ್ವರ್ಗ ಮೇ ಪಿರ್ಯ के ಇಂಭಕ್ಕೆ में ಮೇ करके ಬೋಲೆ संतों का वार्तालाप दर्शन स्पर्श कीर्तन एवं ये सभी निश्चय ही पवित्र करने वाले हैं ऐसी बात सुनी गई है मुने हमारे साथ आपने संभाषण किया है और हमें आपका दर्शन प्राप्त हुआ है हम पर अनुग्रह कीजिए और हमारी गुरु ग्रहण कीजिए आपस बोले निषादो यह मैं तुमसे गोदान लेता हूँ तुम पाप रहित होकर जल से निकाले हुए इन मास्वों से साथ ही स्वर्ग स्वर्गलोक को जाओ पतिग्रह रूप निर्म से भी दूसरे प्राणियों की प्रसन्नता का कार्य करके यदि में नरक में पड़ूंगा तो उसे भी स्वर्ग ही समझूंगा मैंने मन वाणी शरीर और क्रिया द्वारा जो कुछ मई जो कुछ भी पुण्य कर्म किया हो उससे समस्त दुखातुर प्राणी शुभ को प्राप्त हो तदंतर उन विशुद्ध चित वाले महर्षियों के प्रसाद से वे निषाद उनकी बात पूरी होती है मत्सों सहित स्वर्ग स्वर्गलोक में चले गए मछलियों और मछली मारों की इस प्रकार लोक में जाते देखा मंत्रियों और सेवको सहित राजा ना भाग विस्मित होकर बोले कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदैव संतों की सेवा करनी चाहिए साधु पुरुष पूर्ण तीर्थों के जल के समान होते हैं इस लोक में यदि क्षण उनकी उपासना की जाए तो वह निष्पन्न नहीं होती संतों के साथ बैठना चाहिए संतों के साथ उत्तम तथा वार्ता करनी चाहिए जिस सभा में संत बैठे हूँ वहां बैठना चाहिए दुष्ट पुरुषों के साथ कुछ भी नहीं करना चाहिए